श्री रामकृष्ण के तीन रूप रामकृष्ण भावधारा के आदि स्रोत स्वयं श्री रामकृष्ण हैं लेकिन इस भावधारा का प्रमुख प्रचार एवं प्रसार स्वामी के द्वारा हुआ था श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी को इस कार्य के लिए विशेष रूप से चुना था श्री रामकृष्ण के लीला संवरण के बाद कुछ दिनों तक स्वामी विवेकानंद के मन में एक भीषण अंतर्द्वंद चलता रहता रहा एक ओर उनकी माता एवं छोटे छोटे भाई बहन थे जो उन पर ही आश्रित थे अगर वे सन्यास ले लेते तो उन्हें भूखों मरना होता दूसरी ओर श्री राम कृष्ण की अमृत में का प्रचार व प्रसार करने से समग्र जगत का विहत कल्याण होता पर इसके लिए संन्यास ग्रहण करना अनिवार्य था अंत में स्वामी जी ने दूसरा पथ ग्रहण किया सन्यास लिया और भारत भ्रमण पर निकल पड़े परिवराजक अवस्था में भारत दर्शन करने पर उन्होंने अपने नेत्रों से भारत के अज्ञान एवं दारिद्रपूर्ण अवस्था देखी सर्वत्र निराशा अकर्मण्यता एवं तमोगुण का साम्राज्य देखा घूमते घूमते वे कन्याकुमारी पहुँचे और बाद में अमेरिका चले गए अमेरिका में उनके साफल्य से भारत में नवजागरण की एक महान लहर पैदा हुई लौटने के बाद उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों में दक्षिण भारत बंगाल पंजाब आदि स्थानों में सार्वजनिक सभाओं भाषण के माध्यम से अपना संदेश प्रदान किया अपने पत्रों एवं वार्तालापों के माध्यम से जो भी से भी उन्होंने अपने इस स्फूर्तिदायक संदेश को भारतवासियों तक पहुँचाया लेकिन जब स्वामी विवेकानन्द के गुरु भाइयों ने उनके इस संदेश को सुना तो वे दंग रह गए उन्हें लगा कि यह तो उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण का संदेश नहीं है जिसके प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद अपनी माता एवं भाई बहन को असहाय छोड़कर घर से निकल पड़े थे इस संदेश में ईश्वर तो कहीं नहीं है केवल है उठो जागो गरीबों की सहायता करो भूखों को अन्न दो अज्ञानियों को ज्ञान दो काम में लग जाओ भारत माता को ही अपनी आराध्या देवी बनाओ अन्य देवी देवताओं को भूल जाओ इत्यादि स्वामी विवेकानंद ने उस समय भारत को जो संदेश प्रदान किया उसमें तथा श्री रामकृष्ण वचनामृत में लिपिबद्ध उनके उपदेशों में एक अंतर स्पष्ट प्रतीत होता है श्री रामकृष्ण बार बार भक्तों को कहते हैं कि ईश्वर दर्शन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है धीरे धीरे कर्म कम करना चाहिए एवं ईश्वर में मन लगाना चाहिए कर्मयोग बहुत कठिन है कलिकाल में भक्ति योग सुगम है इत्यादि इस प्रकार के उपदेशों को सुनने सुनाने के अभ्यस्य स्वामी जी के गुरभाई इनसे भिन्न बातें उनके मुँह से सुनकर आश्चर्यचकित हो गए हों यह स्वाभाविक है फिर भी उन्होंने स्वामी जी के आदेश को स्वीकार किया और उनके निर्देशानुसार जनकल्याण के कार्यों में लग गए 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की महासमाधि हो गई तब तक उनका संदेश सारे भारत में आग की तरह फैल चुका था और उसने भारत के भावी कर्णधारों देशभक्तों राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को अनुप्राणित किया था स्वामी जी ने आह्वान किया था कि आगामी 50 वर्ष तक जननी जन्मभूमि ही हमारी आराध्य देवी हो और इस आह्वान के पश्चात 50 वर्षों में ही भारत स्वाधीन हो गया इस बीच श्री राम रामकृष्ण वचनामृत के विभिन्न खंड भी धीरे धीरे प्रकाशित होने लगे और श्री राम कृष्ण के उपदेश यथा ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता की आवश्यकता त्याग और वैराग्य कर्म त्याग आदि भी धीरे धीरे फैलने लगे और आज श्री कृष्ण की पूजा तथा श्री कृष्ण वचनामृत का पाठ घर घर होने लगा है कुछ वर्षों पूर्व बंगाल बंगला भाषा में लिखित श्री राम कृष्ण कथामृत के सस्ते संस्करण की दो लाख प्रतियां हाथों हाथ बिक गई थी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर दिया है इसी के साथ ही साथ सारे भारत में स्वामी विवेकानंद के विचारों को मानो बाढ़ सी आ गई है आज भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो स्वामी जी के विचारों से परिचित अथवा प्रभावित नहीं होगा स्वामी जी के माध्यम से लोग श्री रामकृष्ण को जानने लगे हैं लेकिन रामकृष्ण भावधारा के तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माँ शारदा के बारे में आज भी बहुत कम लोगों को जानकारी है और उससे भी कम लोगों को उनकी विशिष्ट भूमिका का ज्ञान है सत्य तो है कि माँ शारदा सदा अंतराल में ही रही जब श्री रामकृष्ण जीवित थे तब वे नौबत खाने में चुपचाप लोक चक्षु से अगोचर रहा करती थी स्वयं श्री रामकृष्ण उनकी इस लज्जाशीलता की प्रशंसा करते एवं उन्हें इस तरह रहने को प्रोत्साहित करते थे उन्होंने माँ को एक अमूल्य रत्न की तरह छिपा रखा था श्री रामकृष्ण के लीला स्मरण के कई वर्ष बाद तब भी श्री के बारे में बहुत कम लोग जानते थे श्री रामकृष्ण के बहुत से भक्त तो उन्हें गुरुपत्नी मात्र मानते थे एवं उनकी आध्यात्मिक महानता को समझ ही नहीं पाए थे अन्य भक्त जो उनकी दिव्यता से परिचित थे वे उनके बारे में लोगों के सामने कुछ कहना उचित नहीं समझते थे संभवतः उन लोगों का दृष्टिकोण यह था कि अगर लोग श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को ही स्वीकार कर ले तो ही पर्याप्त है स्वामी विवेकानंद मां शारदा को केंद्र बनाकर सन्यासियों संयासिनियों के एक मठ की स्थापना करना चाहते थे लेकिन उनके इस विचार का प्रतिवाद करते हुए स्वामी योगानंद जी ने जो युक्ति प्रस्तुत की थी वह इस विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है उन्होंने कहा कि श्री रामकृष्ण को जब समाज के अधिकांश लोग अवतार के रूप में मानने लगे हैं थे उसके थोड़े समय बाद ही उनका देहावसान हो गया था इसी तरह यदि मां शारदा के महात्मा का प्रचार हो जाएगा तो उनका शरीर भी अधिक दिनों तक नहीं रहेगा तो यह भी एक कारण हो सकता है मां शारदा के संबंध में जानकारी के अभाव का वस्तुतः सन उन्नीस में मां शारदा के जन्म शताब्दी के अवसर पर ही विभिन्न लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से उनकी जीवनी और वाणी पहली बार व्यापक रूप से प्रकट हुई थी लेकिन अब तो मां शारदा अपने आप प्रकट हो रही हैं जिस प्रकार उनकी जीव जीवदशा में असंख्य न नारी उनके अदृश्य किन्तु दूरनिवार आकर्षण से आकृष्ट हो दूर दूर से उनके पास पहुंचते थे उसी तरह आधुनिक भौतिक एवं भोगवादी जीवन की ज्वाला से संतप्त हो असंख्य मनुष्य माँ शारदा के संदेश को ग्रहण कर रहे हैं यह आकर्षण विशेषकर विदेशों में अधिक परिलक्षित हो रहा है वहां के लोग स्वामी विवेकानंद एवं स्वामी राम कृष्ण से अधिक मां शारदा के उपदेश एवं व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं सत्य तो यह है कि अब समय आ गया है जब मां शारदा के स्नेह स्नेह में चीतल व्यक्तित्व एवं उनके शांतिदायक संदेश का प्रसार एवं प्रचार अधिकाधिक होवे रामकृष्ण शारदा विवेकानंद भावधारा एकांगी नहीं बल्कि विविधतापूर्ण एवं लचीली है श्री रामकृष्ण का संदेश देश काल एवं पात्र के अनुसार अपने को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है या जो कहे कि उसमें इतनी वैविध्यपूर्ण सामग्री है कि वह सभी देश काल एवं पात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है जिस प्रकार व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है उसी प्रकार समाजों में भी विविधता होती है यही नहीं समाज भी काल क्रम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है अतः जो वस्तु या विचार एक व्यक्ति और समाज के लिए एक समय में उपयुक्त हो वही दूसरे काल में उसके लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं श्री रामकृष्ण का संदेश मूलतः एक होते हुए भी विविधतापूर्ण है जिसका संकेत हमें श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद एवं माँ शारदा के व्यक्तित्व एवं उपदेशों में मिलता है रामकृष्ण शारदा विवेकानंद के संदेश की अभिव्यक्ति के क्रम के उपरयुक्त ऐतिहासिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से भारत एवं विश्व परिचित एवं उनके विचारों एवं संदेश से अनुप्राणित हुआ था तदनंतर श्रीराम कृष्ण के उपदेशों का प्रसार एवं प्रचार हुआ तथा असंख्य लोगों ने श्रीराम कृष्ण की आराधना प्रारंभ की और उन्हें अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया इसके बाद ही लोग धीरे धीरे मां शारदा को पहचानने और एवं उनसे परिचित होने लगे हैं इस कर्म विकास का एक रहस्य है महत्व है हमने देखा है कि स्वामी विवेकानंद ने सन्यास धर्म को जिस उद्देश्य से स्वीकारा था वह था श्री राम कृष्ण के अमृतमय उपदेशों के प्रसार के द्वारा लोक कल्याण साधना लेकिन जब ये परिवराजक के रूप में भारत भ्रमण को निकले तो उन्होंने अनुभव किया कि भारत की प्राथमिक आवश्यकता है शिक्षा एवं अन्न उन्हें अपने गुरुदेव की बात याद हो आई कि भूखे पेट धर्म नहीं होता स्वामी जी की स्वयं की भी यही मान्यता थी कि भूखे व्यक्ति को रोटी न देकर धर्म का उपदेश देना उसका मजाक उड़ाना उसका तिरस्कार करना है अतः स्वामी जी इस निष्कर्ष पर तब पहुँचे कि सर्वप्रथम भारत में अन्नदान एवं शिक्षा दान करना होगा